शर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्रवास्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति सामेद तल्वकार शाखिया कन उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय मंत्र का भाष्य विचार कर रहे थे स्रोत्रस्य स्रोत्रम मनसो मनो यचो हो वाचम सो प्राण से प्राण चक्षुष चक्षुर मुच्य धीरा प्रत्यायस्मद अमृता इस प्रकार के मंत्र कह रहे हैं। तो अंतिम यह है कि अस्मा लोकात प्रत्यय अमृता असमात लोकार्त तथा तो शरीर से वियुक्त तो हो करके अमृत तो हो जाते हैं तो शंका हुआ कि अर्थात तो पहले वो अमृत तो नहीं थे अभी अमृत तो हो गए तो जो कादाचित्त को होगा वो अनित्य हो जाएगा अर्थात ये अमृत तो, तो ये मोक्ष भी चला जाएगा इस प्रकार की शंका होने से उसका उत्तर दिया गया था भाष्य में शरीरादि संतान अविच्छेद प्रतिसंधान आदि अपेक्षा अध्यारोपित मृत्यु का वियोग होने से ये अध्यारोपित मृत्यु वास्तव उसमें नहीं वो तो अमरण धर्म है किंतु अध्यारोपित मृत्यु तो ये अध्यारोपित शरीरादि का संतान प्रवाह एक के बाद एक शरीर प्राप्त करता था ये जो प्रवाह इसका अविच्छेद चलता ही था प्रतिसंधान ग्रहण करना इसके अपेक्षा से अर्थात शरीर एक के बाद एक उसका प्राप्त होता था यही जो शरीर का मरण होता था अभी ये मरण उसका नहीं होगा क्योंकि शरीर के साथ संबंध ही नहीं रहा इसलिए पूर्वमपी अमृता संत वास्तव उसका स्वरूप तो धर्मा है तो होने पर भी केवल अध्यारोपित मृत्यु था अभी वह अध्यारूप हट गया तो अमृता संत नित्यात्म स्वरूपत्वाद अमृता भवंती नित्य नित्मस्वरूप अमृत है अनादिभवरंपरया शरीर कामादि भविष्या च प्रतिसधान अध्यारोपितो अक्यास कामकस्त्या तद वियोग अपेक्षा अमृतत्वन औपचारिकम अनादि भव परंपरा तो अनादि जो भव है भव संसार तो इसका जो परंपरा संसार में परंपरा कहते जन्म मृत्यु का परंपरा शरीरी आसम आसम का कर्ता हो जाएगा अहम तो ऐसा उसका बोध था कि अहम शरीरी आसम में पहले शरीरी था और पश्चात भविष्यामी आगे फिर वह शरीर चलता रहेगा इस प्रकार की जो इति शरीर आदि संतान का अविच्छेद प्रतिसंधानम शरीरादि का जो प्रवाह पहले भी शरीरी था आगे फिर शरीरी होगा इस प्रकार की अज्ञान अवस्था में जो शरीर का प्रतिसंधान ग्रहण अविच्छेद रूप से हो रहा था और दूसरा धर्मादि अधिकारित्व अध्यास शरीर है तो शरीर से मैं कर्म कर रहा हूं उसे धर्म हो रहा है मेरे को उच्च लोक प्राप्त होगा इस प्रकार की धर्म का अधिकारी मैं हूँ ये भी एक अध्यास शरीर का प्रतिसंधान करना ग्रहण करना ये भी आरोपित है धर्म करने के लिए मैं अधिकारी हूँ ये भी एक अध्यास है और काम आदि दोष कल्पना मेरे में ये इच्छा है मेरे को ये लोक प्राप्त करना है ये सब प्राप्त करना है ये सबसे ये परिहार हो जाना चाहिए इस प्रकार की जो कामादि दोष ये भी एक कल्पनम ये हो गया कामादि दोष कल्पनम धर्मादि अधिकारितो तो अध्यास और शरीर का संधान ये भी एक अध्यास मृत्यु का अध्यास एतस्मात ये सब ये तीन कारण से अविच्छेद से शरीर प्राप्ति धर्मादि और कामादि दोष ये सब से अध्यारोपितो यो मृत्यु मृत्यु अध्यारोपित वास्तव मृत्यु नहीं है हमारा तो ये शरीर इत्यादि के साथ संबंध करके मृत्यु का भी अध्यस्त अर्थात मेरा मृत्यु हो रहा है शरीर का मृत्यु होने से मेरा मृत्यु हो रहा है इस प्रकार की जो बुद्धि तद वियोग अपेक्षया अभी वो शरीर त्रय से अगर विलक्षण हो गया अलग हो गया तो आगे उसका ये मृत्यु नहीं होगा तो तद वियोग अपेक्षया अमृतत्व भवनम औपचारिकम अमृत अमृतत्व को प्राप्त करेगा या औपचारिक गौण प्रयोग वास्तविक अमरण धर्मा तो है केवल भ्रांति से मैं शरीर हूं इस प्रकार मानता है तो भ्रांति दूर हो जाना इतने को अपेक्षा करके अर्थात इतने को विचार में रख करके कह दिया गया कि अभी अमृत अमृतत्व प्राप्त करेगा इसलिए जो मोक्ष इसको कहते हैं प्राप्त प्राप्ति प्राप्त प्राप्ति हम पहले ही मुक्त है केवल हमको भ्रांति था कि हम बद्ध हैं ये भ्रांति दूर हो जाएगा इसलिए कुछ नूतन पदार्थ और अधिक नहीं मिल जाएगा ये शुरुआत में जब इस मार्गों में चलने लगते हैं ना बड़ा वो सब रहता है कि कुछ तो मिल जाएगा कुछ मिलेगा आगे कुछ हो जाएगा लोग तो यहाँ तक तो स्वीकार करते हैं कि तब तो भूख प्यास कहते ना असना आदि होती तो, तो ये सब अर्थात तो भूख प्यास आगे लगेगा ही नहीं तो क्या पत्थर जैसा हो जाएगा तो इस प्रकार की सब बुद्धि रहती है तो धीरे धीरे जितना हम ये विचार स्पष्ट होता है ये भूख प्यास जहाँ रहना है वो बिल्कुल वहां रहेंगे आप समाधि तो हो जाएंगे तो तब तो फिर ठीक है भूख प्यास का अनुभव नहीं आएगा नहीं तो अगर व्यवहार है तो ये सब बिल्कुल ऐसे ही लगेगा केवल ये जो सब तीन बात कह दिया ये तीन बात नहीं होगा शरीर आदि संधान आगे नहीं होगा तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था मरण भी नहीं होगा हम शरीर वाला नहीं है धर्म के लिए हम अधिकारी नहीं है और काम आदि दोष ये सब हम में भी नहीं है इस प्रकार के निश्चय हो जाना ये तीन रहने से मृत्यु अध्यारोप हो गया ये तीन से रहित तो हो गया तो मृत्यु नहीं है ये औपचारिक यहाँ तो ये द्वितीय मंत्र पूरा हुआ तो द्वितीय मंत्र आगे तृतीय मंत्र द्वितीय मंत्र में कह दिया गया इसी से ज्ञान हो जाना चाहिए किंतु तो नहीं हुआ फिर आगे तृतीय मंत्र कहते हैं टीका में न तत्र इति चक्षुर्गछति वाक्याण आगे मंत्र है न तत्र त्र चक्षुर्गछति नगछति नो मनो न नीजा न बीजानी यते तदनुष अथवा विदिता में मंत्रे सुश्रूम पूर्व ये न्याचक्षुरे न तुर्गछति यह कहा गया मंत्र फिर थोड़ा दोबारा देख लीजिए अठाईस पृष्ठा में दिया है न तत्र चक्षुर गच्छति तत्र तो अर्थात तस्मिन विषय चक्षुर घट में जाता है तत्र का अर्थ तो कहेंगे उसमें उसमें अर्थात तो विषय घट में चक्षु जाता है अर्थात तो चक्षु घट को विषय बना देता है चक्षु घट को विषय बना देता है अर्थात तो चक्षु घट विषय का ज्ञान हो जाता है ज्ञान करवा देता है जहाँ इंद्रिय ज्ञान करवा देते हैं हम कहते हैं कि इंद्रियों उसको पदार्थ को विषय कर लिए न तत्र चक्षुर गच्छति अर्थात कोई भी ज्ञानेन्द्रिय उसको विषय नहीं कर पाते हैं न वाग गच्छति वाग वाग इंद्रिय ये कर्म इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय है कर्म इंद्रिय अर्थात कोई ये उपलक्षण है कोई भी कर्मेंद्रिय इसको विषय नहीं बना पाएंगे अर्थात कर्मेन्द्रिय का जो सब कार्य है आदान अथवा त्याग इत्यादि ये सब नहीं हो पाएगा आत्मा का कोई भी कर्म कर्मेंद्रिय का व्यवहार नहीं हो पाएगा नो मनो मनो भी उसका विषय नहीं कर पाएगा मनो अर्थात तो असंस्कृत मनो जो आचार्य परंपरा रहित मन वो उसको विषय नहीं कर पाएगा जान नहीं पाएगा और विषयत्व तो ने मनो जो शुद्ध भी हो जाएगा ये आत्मतत्व तो तो को विषयत्व तो ने जैसे घट को जान रहा है ऐसा नहीं जानेगा इसलिए साधारणतः तो मन का जो व्यापार होता है विषयत्व न ग्रहण करना वो नहीं कर पाता है न भी जानी मो यथेत अनुशिष्याद ये हमको पता नहीं है इसका कैसे अनुशासन अर्थात कैसे उपदेश किया जाता है पदभाष्यो में ऐसे कहे थे हमको पता नहीं आचार्य करेंदे हमको पता नहीं आपको ये कैसा ज्ञान करवाया जाएगा बाक्य भाष्यो में कहेंगे हमको पता नहीं ये जो प्रेरणा देता है ये आत्मा इंद्रिय इत्यादि को प्रेरणा देता है क्योंकि प्रश्न वही हुआ था कि कैने सितम प्रेसितम पतति मन यहाँ उत्तर देंगे कि आत्मा इंद्रिय इत्यादि को कैसा विषय में भेजता है ये हमको पता नहीं है पदभाषी में कहे थे ये कैसे उसका उपदेश आपको किया जाएगा ये हमको स्पष्ट पता नहीं है किंतु तो यहाँ थोड़ा अलग कहेंगे अन्य देवतद विदिताद अथो अविदिताद अधि तो इसको कोई विशेष इसमें नहीं है तो निर्विशेष है निर्विशेष का उपदेश कैसे किया जाएगा इसलिए कह दे कि विदित अविदित से अन्य है इति ही वयम सुश्रूम पूर्वेशां पूर्वेशां वाक्यम परंपरा से हम अपने आचार्य से इसी प्रकार सुने थे जो लोग हमारे लिए ऐसे व्याख्यान किए थे ये मंत्र का अर्थ हो गया आगे जहाँ पाठ चलता था टीका में न तत्र चक्ष ग ये जो आगे मंत्र है अर्थम वाक्या अर्थम अर्थात मंत्रार्थम मंत्र का अर्थ संग्री संग्रह करके भाष्यकार बता रहे हैं तो आगे मंत्र भाष्य में दे रहे हैं न तत्र चक्षुर गति ये पूरा मंत्र का संग्रह अर्थात तो संक्षेप से अर्थ कह देते हैं तो यहाँ जो टीका में हो गया न तत्र चक्ष गछति वाक्यार्थम संगती तो यहाँ टिप्पणी पांच नंबर में कहते हैं इति अनंतरम अपेक्षितो न तत्र इति प्रतीक स्खलित तो प्रतिभाती अर्थात टीका में संग के आगे एक डेस्ट लगा करके न तत्र ऐसे प्रतीक रखना चाहिए था ऐसे बड़े महाराज जी कह रहे हैं किंतु नहीं है क्यों कहते हैं स्खलित तो? अर्थात पूर्व काल में जो किताब किताब मतलब ताड़पत्र में लिखते थे और लिखने का समय में अगर हम लोग जैसा कोई बहुत एकाग्र चित्त वाला होगा उसका तो स्खलित तो हो जाना स्वाभाविक है हम लोग एक पद लिखने का समय मात्रा छूट जाता है ये हो जाता है ऐसा तो पद भी छूट जाना ये हो सकता है ऐसा बड़े मारे जी कहते हैं प्रतिभाती हमको ऐसा लगता है तो निश्चय नहीं है कहते हैं टीका में न तत्र इति चक्षुर्गछती वाक्यार्थम संग मंत्र का संग्रह से कहते हैं ये संग्रह संग्रह शब्द का अर्थ पदकृत्य में क्या कहते हैं संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ये संक्षेप से करना है तो उद्देश्य अर्थात कह देंगे यहाँ क्या चीज है उद्देश्य है। उद्देश्य का अर्थ के ना? नाम मात्र नाम वस्तु संकीर्तन केवल नाम लेके कह देंगे यहाँ ये ये हुआ आगे लक्षण करेंगे इसका क्या अर्थ थोड़ा व्याख्यान करेंगे आगे जो लक्षण किया गया उसका परीक्षा करेंगे अधिक विचार करेंगे तो यहाँ भी संग्रह शब्द का अर्थ सर्वत्र वही है तो संग्रह करते हैं अर्थात तो ये मंत्र में क्या शब्द है उसको एक संग्रह वाक्य बना करके कह देंगे आगे उसका विचार करेंगे फिर उसमें कोई विपक्षी बात आएगा उसका निराकरण करेंगे ये सब संग्रह का तात्पर्य हो गया दे दिया गया ओहो <laughs> तब ये टिप्पणी तो व्यर्थ हो जाएगा हाँ ब्राकेट कर टिप्पणी है ना इसलिए ब्राकेट भी नहीं कर पाएंगे अगर हो जाएगा ब्रैकेट ना फिर बड़े महाराज जी का टिप्पणी का ये नहीं रहेगा ना ये टिप्पणी क्यों लिख रहे हैं कह रहे हैं कि स्खलितम श्फल, प्रतिभा अर्थात यहाँ नहीं है तो कह रहे हैं तो नहीं होना चाहिए तो ठीक है चलिए कम से कम हम लोग ब्राकेट करके चल रहे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम लोग अपने के लिए अच्छा न तत्र में तो मंत्र का अर्थ संक्षेप से कह रहे हैं न त्र चक्ष गि उतें परियनु योगे हेतुर तुर अप्रतिपत्ते है ये एक संग्रह वाक्य कहते हैं तो बड़े भगवान भाष्यकार भाष्य इसीलिए लिखे हैं कि मंत्र का पहले संग्रह वाक्य कहेंगे आगे उसका व्याख्यान करेंगे संग्रह वाक्य सूत्र जैसा है पूरा मंत्र का अर्थ एक ही वाक्य में है तो इसका अन्वय अपि अप्रतिपत्ते हे न तत्र हेतु इति युक्ते अपि प्रश्न किया था कनेशिता प्रेषितम पतति मनः मन उतर भी वे युक्ते अपि अतिपत्ते हेतु न तत्र उक्ते अपि प्रश्न का प्रतिवचन दिए जाने पर भी श्रोत मनसो मनो य उतर ते दिए उक्ते अपि कहा जाने पर भी अप्रतिपत्ते हेतु है, है में पंचमें होने से आचार्य उत्तर दे दिए किंतु शिष्य का ज्ञान नहीं होने से तो अप्रतिपत्ति परियनुयोग परियनुयोग अर्थात तो पुनः आक्षेप अर्थात ये कैसे अब हम प्रश्न किया कि आप ऐसे उत्तर दे दिए हमको तो कुछ ग्रहण हुआ नहीं इस प्रकार जो नु नु के जो परियनुयोग परियोगुग शब्द का अर्थ आक्षेप वास्तविक आक्षेप अर्थात यहाँ एक प्रकार की प्रच्छन्न दोषारोप आप ऐसे कैसे बोलते हैं हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है शिष्य इस प्रकार बोलते हैं कभी जब स्पष्ट नहीं होता विचार ग्रहण नहीं हो पाता वो कहते हैं हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया इसको परियनुयोग कहा जाता है उक्ते अपि, उक्ते केन उक्ते, उगते आचार्य ने उगते अभी अप्रतिपत्ति ग्रहण नहीं होने से ये किसको नहीं हुआ नहीं होने पर यह परु जो वो पुनः हाँ पूछने का जिज्ञासा उसका बनी रहती है जो परियनुयोग अर्थात आक्षेप करता है एक ऐसा बात है कुछ ग्रहण ही नहीं हो पाता यह परियनुयोग तस्मिन उस परियनुयोग में हेतु कहा जाने पर भी ग्रहण नहीं हुआ नहीं होने पर फिर दोबारा जिज्ञासा बनी रहती है आकांक्षा बनी रहती है उसमें हेतु अर्थात ये जिज्ञासा क्यों बना रहा फिर पूछना क्यों चाहता है उसमें हेतु हो न तत्र चक्ष गति इति अर्थात शिष्य का पुनः जिज्ञासा का कारण कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गति अर्थात ये दुर्भिज्ञ है कहा जाने पर भी ग्रहण नहीं हुआ उसमें हेतु क्या है कहते हैं दुर्भिज्ञ तुम न तत्र चक्ष गच्छति इतना ये हो गया हेतु हेतु किसमें परियन्वयोग में परियन्वयोग क्यों क्या अप्रतिपत्ति होने से तो ये मंत्र का ये तात्पर्य हो गया इसको टीका में कह देते हैं बड़े में है की वो तो समझ कहे ना <laughs> तो ये नहीं है किंतु और बड़े महाराज जी पुस्तक में अगर होता तो फिर इस तो क्यों लिखते टिप्पणी लिएखलित प्रतिभा आगे टीका में आचार्य उक्ते उगते संग्रह वाक्य में है उक्ते उगते कह दिए आचार्य उक्त क्या कहा गया तत्व उक्ते अभी तत्त्वे अप्रतिपत्ति हुआ शिष्य से अप्रतिपत्ति है शिष्य का अप्रतिपत्ति हुआ इसमें पंचमी विभक्ति है भाष्य में अप्रतिपत्ति है तो ये पंचमी किस में कहते हैं हेतु पंचमी ये कोई अपादान पंचमी नहीं है अर्थात तो अप्रतिपत्ति हेतु से जो परियनुयोग यह परियनुयोग तस्मिन उस परियनुयोग में हेतु न न तत्र तत्र इति इति ये तो ये बताने के लिए छह नंबर टिप्पणी टिप्पणी में अंतिम पंक्ति में सबसे देख लीजिए दुर्विज्ञेय तम अप्रतिपत्ति प्रयोजकता हेतु दुर्विज्ञेय है इसलिए अप्रतिपत्ति हुआ अप्रतिपत्ति होने से परियोज किया टीका में न तत्र चक्षुर्गछती इसके द्वारा कहा जाता है कि आत्मतत्व तो दुर्विज्ञेय दुर्विज्ञेय एतद् तिव्रुण्ति ये आत्मतत्व तो दुर्विज्ञेय है इसलिए परियोज करता है पहले कहा जाने पर भी ज्ञान नहीं हुआ इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में श्रोत्र स्रोत्रम इति एवं आदिना उक्ते उक्ते स्रोत्रोत्र इस प्रकार के द्वितीय मंत्र में आचार्य उत्तर देने पर भी आत्मतत्व अप्रतिपन्नवाद सूक्ष्मत्वे वस्तुन पुनः पुनः पर्यनु पर कारण आह न तत्र त्र चक्षुर्गछति स्रोत्र <coughs> इस प्रकार के उत्तर दिया जाने पर भी आत्मतत्व का अप्रतिपत्ति हुआ अप्रतिपन्नवात्था ज्ञान नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कहते हैं वस्तु न सूक्ष्मत्व तो हेतु तो हो वस्तु अर्थात आत्म तत्व तो, ये सूक्ष्म है तो सूक्ष्म होने से अप्रतिपन्न हुआ सूक्ष्म का अर्थ यहाँ कहीं छोटा नहीं है सूक्ष्म का अर्थ है कि हमारा बुद्धि अभी है इसलिए इस पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है बुद्धि स्थूल होने का क्या अर्थ है हमारा बुद्धि हमेशा बहिर्मुखी है अर्थात तो बाहर के पदार्थ के ऊपर तुरंत चला जाता है इतना स्वभाव बन गया है कि बाहर के पदार्थ को ग्रहण करने का वो जो स्वरूप है उस दिशा में बिल्कुल दृष्टि जाता ही नहीं है और जिसमें संस्कार नहीं है वो पदार्थ ग्रहण करना कठिन है जैसे कहेंगे कि ये दक्षिण का व्यक्ति है तो कहेंगे थोड़ा अगर कहते हैं जो इमली का पानी होता है थोड़ा मिर्ची अधिक हो होने से भाई चलेगा बढ़िया है और अगर वो ये महेशानंद स्वामी जी एक जगह में लिखे हैं कि राजस्थान का आदमी है तो पूरा लाल लाल सब्जी दिखना चाहिए दाल शीरा होना चाहिए वो एकदम बढ़िया खाएगा और वही अगर बंगाल का हो जाएगा वो तो लाल देख करके तो कहेगा ये तो चलेगा नहीं इस प्रकार के महेश आनंद जी कहे एक जगह में तो इसी प्रकार के अर्थात जिसमें हमारा संस्कार है उसको जैसे शरीर आराम से ग्रहण कर लेता है इसी प्रकार की मन भी मन शरीर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है खाली एक थोड़ा अधिक स्थूल है एक थोड़ा कम स्थूल है तो मन में भी जिसका संस्कार होगा जो चीज उसी में तो एकदम बिना उद्यम से प्रवाहित हो जाएगा और मन का क्या संस्कार है कहते हैं बाहर जाएगा वो भी क्यों बाहर जाता है इसको मंत्र कहते हैं परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू ये बना दिए हैं उसका तो इसका स्वभाव है बाहर जाना इसलिए वो स्वरूप के ग्रहण नहीं कर पाता है तभी ये सूक्ष्म हो जाता है जितना जितना ये बाहर से चित्तवृत्ति हटेगा उतना स्थिर रहेगा स्थिर रहने से फिर धीरे धीरे ये ग्रहण होगा सूक्ष्म तो है तो वस्तु न वस्तु सूक्ष्म होने से पुनः पुनः परियनुयक्सा परियनुयोग तो उसका सनअन्त कर दिए संत्य परियनुयुक्षा परियनु योग अर्थात आक्षेपात्मक प्रश्न इसमें कारण तो कारण कहते हैं वस्तु तो सूक्ष्म हुआ ज्ञान नहीं हुआ इसलिए दोबारा पूछने के लिए इच्छा है तो क्यों ऐसा है कहते हैं न तत्र इति ये मंत्र हुआ न तत्र चक्षुर्ग्छति प्रतीक लिया गया उसका व्याख्यान देते हैं पहले तत्र शब्द का व्याख्यान देते हैं श्रोत्राद्यात्म भूते चक्षुरादिनी बाक चक्षुषो चक्षु सर्वेन्द्रियो उपलक्षणार्थवाद न विज्ञान उत्पादयती तत्र तत्र का अर्थ कहते हैं श्रोत्रादि का भी जो आत्मभूत है श्रोत्रादि का भी जो स्वरूप है, है श्रोत्र का जो श्रोत्र है तो श्रोत्र का श्रोत्र किसको कहा जाता था साक्षी को श्रोत्रादि आत्मभूते है अर्थात साक्षिणी तत्र का अर्थ हो गया साक्षिणी न चक्ष गछती चक्षुर कहने से चक्षुरादि कह दिए चक्षुरादिनी जितने चक्षुर आदि कहने से कहते हैं बाघ चक्षुष न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति कह दिया गया एक चक्षुर इंद्रिय कौन सा इंद्रिय है ज्ञान कर्म ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय और कर्म कर्मेन्द्रिय इसलिए भाष्यकार कहते हैं बाघ चक्षुषो हो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वात अर्थात कोई भी इंद्रिय इसको विषय नहीं कर पाएंगे तो न तत्र तत्र का अर्थ हो गया साक्षिणी साक्षी विषय में चक्षुर न गचति चक्षुर न गच्छति का अर्थ कहते हैं न विज्ञानम उत्पादयंती चक्षुर तद विषय का विज्ञान नहीं करवा पाता है ठीक तो है अभी चक्षुर न गच्छती बाघ और चक्षु कहने से कोई इंद्रिय नहीं जा पाएंगे ये सब इंद्रिय कहते हैं कि बाह्य इंद्रिय और परमात्मा हमको अंतर इंद्रिय भी दिए हैं उसके द्वारा जान लेंगे ये जो नयाय के होते हैं ना उनका ही अंतर इंद्रिय बहुत बलवान है और वो लोग से आत्मा को भी जान लेते हैं देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर लेते हैं देख लेते हैं अभी न्यायिक जैसा कोई कह रहा है कि सुखादिवत तरह गृहते अंतकरणे न अतः आह सुख अंतकरण के, के द्वारा मन के द्वारा ग्रहण होता है न्यायिक लोग कहते हैं वेदांत मत में सुख किसके द्वारा ग्रहण होगा साक्षी के द्वारा क्योंकि सुख अंतकरण का परिणाम है साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है वैशेषिक कहते हैं सुख अंतःकरण के द्वारा ग्रहण होता है मन के द्वारा ग्रहण होता है सुखादिवत तरी गृहत अंतकरणे न ग्रहण हो जाए अंतःकरण के द्वारा इसलिए इसका निराकरण करते हैं अतः नो मन मन भी उसका विषय नहीं बना पाता है न सुखादिवत तो मनुष्य विषय तत् तत्साक्षी आत्म तत्व सुखादि जैसा मन का विषय नहीं होता है मन का विषय अर्थात शोस्माद भिन्न तव हमसे भिन्न है जब सुख का ज्ञान होता है अनुभव करता है मेरे को सुख हो रहा है सुख मेरे से भिन्न है इसी प्रकार के आत्म तत्व तो तो को अपने से भिन्न विषय नहीं कर पाता है टीका में पूर्व पृष्ठा में आत्मा आत्मा नेद्रिय विषयों अभौतिकवात नर विषाणवत क्या हो गया आत्मा तो अभी जगत तीन प्रकार से जगत अर्थात हमारे बुद्धि तीन प्रकार से बंट सकता है एक हो गया आत्मा जो सत्य तो और बाकी जो जगत है वो तो सब विषय बनता है तो अभी हम सिद्ध करते हैं कि विषय न भवती पूरा जगत विषय तो बन जाता है इसलिए आत्मा को पक्ष रखे हैं तो बाकी कौन बच जाएगा जो कि विषय नहीं होगा जगत तीन प्रकार की हो गया मतलब पूरा हमारा बुद्धि का जितने हो सकते हैं तीन प्रकार की बांट दिए एक हो गया सत और एक हो गया जगत जो कि सत है या असत है तो सत असत से विलक्षण है तो बाकी तृतीय कोटि क्या रह जाएगा असत इसलिए उसको दृष्टांत तो दे दिए क्योंकि असत जो है वो इंद्रियों का विषय बनेगा नहीं बनेगा जो सद है वो भी नहीं बनेगा और सदसत विलक्षण जो है वो तो विषय बन जाते हैं तो इसलिए दृष्टांत दे दिया नरविषाण व तो असत को आत्मा न इंद्रिय विषय क्यों कहते हैं कि ये जगत अभौतिक है जितने सारे भौतिक हो जाएंगे सब मिथ्या हो जाएंगे तो अभौतिकत्व हेतु देने से कहते हैं ये दृष्टांत हो गया नर विषाणु में अभौतिकत्व है और इंद्रिय का विषय नहीं होते हैं इसी प्रकार आत्मा भी अभौतिक होने से इंद्रिय का विषय नहीं होगा अच्छा मनस्य इंद्रियंग प्रसिद्धम अभी हेतु क्या दे दिया इसमें अभौतिक हेतु पहले पक्ष में रहना चाहिए पक्ष क्या है आत्मा ये आत्मा भौतिक क्यों नहीं होगा कहेंगे भौतिक शब्द का विग्रह क्या देंगे भूत कार्यम इति भूतात्पद्यते तो आत्मा अगर भूत से उत्पन्न होगा तो आत्मा में भी भौतिकत्व आ जाएगा किंतु आत्मा भूत से उत्पन्न हुआ ना भूत तो आत्मा से उत्पन्न हुए आत्मा से भूत उत्पन्न हुए इसलिए भूतों से आत्मा उत्पन्न नहीं होगा नहीं हुआ हो तो आत्मा भौतिक नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा आत्मा अभौतिक इसलिए पक्ष में हेतु रहेगा रहेगा तो साध्य सिद्धि करेगा अभौतिकत्व आ अभी कहेंगे ठीक है ये इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा तो मन का हो जाएगा कहते हैं मनुष्य इंद्रियम प्रसिद्धम ये वेदांतियों को यहाँ आवश्यक है कि मन को इंद्रिय कोटि में डाल करके कहेंगे ये भी आत्मा को विषय नहीं करेगा जहाँ आवश्यक नहीं होगा कहेंगे मन इंद्रिय नहीं इस प्रकार के कहेंगे क्यों कहेंगे कहेंगे, कहेंगे विषय क्या प्रतिपादन करना है ये मतलब तात्पर्य वही है हम लोग जो व्याकरण विचार करते हैं ना कहेंगे ये सूत्र क्यों नहीं लाया गया कहेंगे ये बातिक उसका निराकरण कर दिया तो ठीक है ये बातिक कहेंगे ये अभी न्याय है परिभाषा है ये कहेंगे यहां तो कोई ना सूत्र है ना वार्तिक है ना परिभाषा है कहेंगे लक्ष्य सिद्ध करना है इष्ट रूप सिद्धि होना चाहिए तो इसी के लिए कहेंगे ये परिभाषा अनित्य है क्यों कहेंगे हमको इष्ट सिद्धि आखिरी वही है इसी प्रकार की सर्वत्र शास्त्र में तात्पर्य क्या है क्या कहना चाहते हैं किससे कल्याण होगा उसको सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक है वो कहेंगे मनुष्य इंद्रियम प्रसिद्धम इसलिए मन को बाह्य इंद्रिय जैसा इंद्रिय नहीं कहते हैं किंतु तो अंतर इंद्रिय कहते हैं मनुष्य इंद्रियम प्रसिद्धम तत तस्पी अविषय इतिहा इसलिए ततः क्योंकि मन इंद्रिय हुआ इसलिए तस्यापि अभिषय मन का भी अभिषय हो जाएगा कौन मन का अभिषय होगा आत्मा, आत्मा। इतिहा भाष्य में इंद्रिया विषय इंद्रिय न नो नीजानी मो अंत करणे नो न बीजानी मो नी है न है ना अच्छा बीजानी अंतकरण है न मन के द्वारा हम पदार्थ को मनोबुद्धि के द्वारा हम जान लेते हैं अन्य पदार्थ को कहते हैं अंतकरण के द्वारा ये नहीं जान पाते हैं तो क्या नहीं जान पाते हैं कहते हैं यथा एक त्रह्म मन आदिकरण जातम अनुशिष्याद अनुशासन कुरियात प्रवृत्ति निमित्तं भवे तथा तो, तो ये जैसे यह ब्रह्म मन आदि कर्ण जात जात समूह कर्ण को अनुशिष्याद अनुशासन करे अर्थात ये ब्रह्म ये मन आदि को कैसे अनुशासन करता है पदकृति में कहा गया था कि आपको कैसे उपदेश करूंगा आचार्य कहते है हैं ये हमको पता नहीं है अभी वहाँ आचार्य को उपदेश अनुशासन करना था यहाँ ब्रह्म कैसे अनुशासन करता है ब्रह्म आत्म तत्व वही आत्मतत्व तो तो मनो आदि को कैसे अनुशासन करता है मनो आदि करण जातम अनुशिष्या उसका अर्थ प्रवृत्ति निमित्त भवेत मनो आदि नाम आदि कहने से इंद्रिया प्रवृति निमित्त कैसे ये ब्रह्म होता है ऐसा यथा न तथा विद्म क्यों नहीं हम जानते हैं कैसे ये विषय करता है कैसे प्रेरणा करता है कहते हैं ये तो अगर हमको विषय बन जाए तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसा प्रेरणा देता है हम कहीं को देखे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, को प्रेरणा देता है या कुछ शारीरिक व्यापार के द्वारा प्रेरणा देता है अथवा कोई वाणी के द्वारा प्रेरणा देता है ये हमको ग्रहण हो जाता है तभी हम जान लेते हैं कि ऐसे प्रेरणा देता है किंतु आत्म तो कैसे इंद्रियों को प्रेरणा देता है ये न विधमा क्यों अविषयत्वात्थ ये ग्रहण ही नहीं होता है नहीं होने से न न नीजानी मे एक प्रकार की ये व्याख्यान हो गया टीका में इसको कहते हैं न न नीजानी इत्यादि अर्थस्य सर्वथा अंतकरण अविषयत्व ख्यापनाथ न नीजानी मे कैसे प्रेरणा देता है मनो आदि को ये हमको पता नहीं है क्यों इत्यादि अभ्यास अभ्यास न विद्म कहा गया फिर आगे न बीजानी कहते हैं न विद्म धातु क्या हो गया विद ज्ञान है और न बीजानीम इसमें ज्ञान अवबोधन है व समानार्थ कहे इसलिए कहते हैं इत्यादि जो अभ्यास है दो बार क्यों कह दिया कहते हैं सर्वथा अंतकरण विषय सर्वथा अंतकरण अंतकरण विषय विषयत्व विषयत्व ख्यापनाथम सर्वथा सर्वथा अर्था सर्व प्रकार प्रेरक आदिना टिप्पणी प्रेरकत्वादिना के नापी रूपेणा अर्थात ये प्रेरक होता है प्रेरणा देता है इस प्रकार की भी ज्ञान का विषय नहीं बनता होता जान नहीं पाते अंतकरण का अविषय है किसी प्रकार के मन के द्वारा विषयत्व ग्रहण नहीं होता है आक्षेप परत या व्याख्या एक प्रकार की व्याख्यान हो गया दुर्विज्ञ होने से ज्ञान नहीं हुआ फिर पूछना चाहता है ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया अभी शंका उत्तरत्वेन न्याचस्टे वो मंत्र अभी दूसरा प्रकार की व्याख्यान करते हैं अर्थात प्रश्न पूछा के नैसितम प्रेषित पतती मन उत्तर भी दे दिए कि श्रोत्र से उसको इतने अर्थ ग्रहण हो गया किंतु श्रोत्र से स्रोतम मनसो मन बाचो बाचो ये पांच चीज कह करके कुछ एक पदार्थ को बता दिए जो कि ये सभी को प्रेरणा देता है ऐसे सामान्य रूप से ग्रहण हुआ सामान्य रूप से ग्रहण होने पर भी विशेष रूपेण अनुभव नहीं हो गया इसलिए आगे प्रश्न करता है ये मतलब प्रश्न करता है पूर्व पक्ष में प्रथम पक्ष में था कुछ भी ग्रहण नहीं हो पाया इसलिए फिर वही जिज्ञासा रहा तो कुछ भी ग्रहण क्यों नहीं हुआ बिल्कुल दुर्भिज्ञ है अभी कहते हैं बिल्कुल दुर्भिज्ञ है ऐसा नहीं है अर्थात तो कुश्त तो ग्रहण हुआ एकदम किंचित अस्मिन सर्प ज्ञानम भवती तो सामने में कुछ पदार्थ ऐसा तो ज्ञान हुआ द्वितीय पक्ष में यह अर्थात सामान्य ज्ञान हुआ विशेष ज्ञान नहीं हुआ तो प्रश्न विशेष ज्ञान के लिए करता है तो संका का उत्तरत्वेन न्याच भाष्य में अथवा स्रोत्रादीनांग स्रोत्रादि लक्षण ब्रह्म ये सामान्य रूप से ग्रहण हो गया हाँ स्रोत्र शुर्थ्र का स्त्रोत्र अर्थात स्रोतेंद्रिय जो कार्य करता है उसको जो सामर्थ्य देता है ये तो ग्रहण हो गया सामान्य ग्रहण हो गया अभी विशेषण दर्शय अनुभव करवा दीजिए परोक्ष ज्ञान तो हो गया अपरोक्ष ज्ञान करवा दीजिए विशेषण दर्शय उक्ते उक्ते सती आचार्य आह अर्थात शिष्य के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किया गया अर्थात विशेष रूप से अनुभव करवा दीजिए आचार्य आह न शक्यते दर्शय तुम अर्थात विशेष रूप से ज्ञान ऐसे नहीं करवाया जा सकता है कस्मात पूछता है कस्मात ये हो गया शंका अभी का उत्तर देते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि तो न तत्र चक्षुर गच्छति ये शंका का उत्तर हुआ शंका हुआ कि सामान्य रूप से तो ज्ञान हुआ किंतु विशेष रूप से ज्ञान नहीं हुआ तो विशेष रूप से ज्ञान करवा कहते हैं कि नहीं किया जा कर, कराया जा सकता है क्यों कहते हैं कि तत्र तो चक्षुर न गचति अर्थात कोई इंद्रिय इसका विषय नहीं कर पाएंगे न तत्र चक्ष इत्यादि पूर्ववत सर्व प्रथम पक्ष में जैसा था चक्षु नहीं जाता है अर्थात तो विज्ञान उत्पादन नहीं करवा पाता है तो सुख जैसा अंतकरण से ग्रहण हो जाए कहेंगे उसका भी विषय नहीं बनता है सब पूर्ववत हो गया प्रथम पक्षे पक्षवत अत्र तो विशेष यहाँ विशेष क्या है यथे तद अनुशिष्यादी प्रथम पक्ष में यथे तद अनुशिष्या अनुशासन कौन करने वाला था प्रथम पक्ष में पदभाष्य नहीं कह रहे प्रथम पक्ष में कौन ब्रह्म अनुशासन करता है किसको ये सभी इंद्रियों को करणों को अर्थात कैसे प्रेरणा करता है ये हमको पता नहीं आचार्य कहे तो प्रथम पक्ष में ये था द्वितीय पक्ष में जैसे पदभाष्य में था अर्थात आचार्य कह रहे हैं कि शिष्य को कैसा ये ज्ञान करवाया जाएगा ये हमको पता नहीं है ये दोनों पक्ष में भेद हो गया अत्रतु विशेष अतर्थ द्वितीय पक्ष में ये विशेष हो गया यथे तदनुशिष्या ये वाक्यांश को लेकर के विशेष हो गया न त्र चुर्गछति न वागछति ये अंश में तो अंत, अंतर हो गया अच्छा और द्वित अंश में भी यह अंतर हुआ यथे तद अनुशिष्या शिष्यों को जैसे इसका शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया जाएगा ये पता नहीं है जैसे पदभाष्य में कहा गया था ऐसे ही ये भी है प्रथम पक्ष में हुआ की विशेषण प्रतिपादन करवाइए कहा कि प्रथम पक्ष में नहीं करवाया जा सकता है द्वितीय पक्ष में कह रहे कि अर्थात वहाँ विशेषण प्रतिपादन करवाइए अर्थात ये जो प्रेरणा देता है प्रेरणा देने वाला हमको तो इतना सामान्य ज्ञान हो गया प्रेरणा देता है अभी इसका विशेषण अर्थात हमको अपरोक्षी अपरक्षीय अपरुक्ष, ज्ञान करवा दीजिए इस प्रकार विशेष पूछता है द्वितीय पक्ष में कहते है कि अर्थात अनुशासन किया जाएगा अर्थात आत्म इंद्रियों को अनुशासन करने का बात नहीं है जैसे पदभाष्य में था तो इसलिए यहाँ और विशेष का नहीं है अर्थात यहाँ अच्छा आपका प्रश्न है कि यहाँ तक सामान्य रूप से ज्ञान हो गया है हाँ अच्छा ठीक है क्योंकि सामान्य रूप से द्वितीय पक्ष में सामान्य रूप से ज्ञान तो हो गया है विशेष रूप से ज्ञान का कैसे उपदेश किया जाएगा ये हमको पता नहीं हाँ ठीक अच्छा यथे तद तो तो ये शिष्यों को कैसे उपदेश किया जाएगा अर्थात तो विशेष रूपेण ज्ञान कैसे करवाया दिया जाएगा कोई शब्द व्यवहार करके ये पता नहीं अर्थात तो ये संभव नहीं है आगे भाष्य में आगे पृष्ठ में अन्योपी शिष्या विधिना अभिप्राय न बीजानीमो अर्थात तो पता नहीं का अर्थ अन्य अपी अन्य ठीक है हमको तो पता नहीं है कुछ दूसरा आचार्यों को पता होगा कहेंगे वहां जाइए बता देंगे कहते हैं वो भी नहीं अन्यो अपी अन्य आचार्य शिष्यान शिष्यों को ई अन्येन विधिना इससे अलग विधि से अर्थात यहाँ विधि क्या है अन्य देवता दथो विदिता द्वधि यही विधि है इस विधि से कुछ अन्य उपाय से अन्य न प्रकार विधिना प्रकार अन्य प्रकारेण दूसरा कोई आचार्य शिष्यों को ज्ञान करा देंगे ये भी संभव नहीं है टीका में इत उपलक्षण प्रकाराद प्रकारेण न शक्यते दर्शयतु क्रिया गुणादि विशेष शून्यवाद भाष्य में कहना प्रथम पंक्ति में शिष्यान इतो अ जो इतो अने न कहा गया है इत शब्द का अर्थ कहते हैं इत अर्थ तो उपलक्षण प्रकारा उपलक्षण अर्थात स्रोत्र सेदित अविदित से भिन्न इस प्रकार की अनेक प्रकारेण शक्यते दर्शत ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है क्यों हेतु देते हैं क्रिया गुणादि विशेष शून्यवाद तो ये प्रवृति निमित्त तो साधारण तो चार नहीं तो पांच कहते हैं क्रिया गुण दो दे दिए और क्या क्या रह गया जाति संबंध और भी एक रूढ़ भी कह देते हैं ये क्रिया, क्रिया गुणादि विशेष शून्यता तो कोई विशेष नहीं होने से अच्छा आगे भाष्य में तो अर्थात तो ब्रह्म का किसी प्रकार से ज्ञान नहीं करवाया जा सकता कहते हैं सर्वथा ब्रह्म बोधय तो अभी द्वितीय पक्ष को लेकर के शिष्य कह रहा है सामान्यतया तो ज्ञान हुआ विशेषतया ज्ञान नहीं हो पाएगा आचार्य कह दिए शिष्य किंतु छोड़ने वाला नहीं है कहते हैं सर्वथा ब्रह्म बोधय आप तो हमको कैसे भी ज्ञान करवाइए इति इस प्रकार के पुनः पूछने पर आचार्य आह उत्तर देते हैं अन्य देव तद विदिता अथवादिता अधि सामान्य रूप से कह दिए थे कि स्रोत्र से उसको तो परोक्ष ज्ञान हुआ कुछ एक पदार्थ है अभी क्या पदार्थ क्यों उसको ग्रहण नहीं हो रहा है कहते हैं बाहर पदार्थों को खोजता है मनोबुद्धि संस्कारित हुए है बाहर चीज को ग्रहण करने के लिए इसलिए अभी उत्तर देते हैं कि अन्य देव तद विदिता अथवादिता अधि इति तो आगम ती आगम आगम शब्द का अर्थ पहले टीका में देख लीजिये आगम इतिदेश पारंपरियम आह इति संबंध परंपरा से ऐसे ही उपदेश किया जाता है ब्रह्म का उपदेश किया है कहते हैं विदिताद अथवा अविदितात अधि विदिताद अन्यद अविदितात अधि विदित अविदित से भिन्न है इसलिए हमको अभी क्या अगर हम ब्रह्म प्रा, मतलब ब्रह्मानुभव चाहते हैं हमको क्या करना है कहते हैं जो भी विदित है उससे तुरंत मन को हटा लेना है इसके पीछे क्यों मन चलता है क्यों चलता है और जो अविदित है उसमें एक उत्सुकता बनी रहती है ये कैसे जानेंगे राम मंदिर सब हो गया उद्घाटन हो गया ये हो गया कैसे है और अष्टमी का दिन सही में देख भी लिया आखिरी उसको <laughs> कैसे हुआ ठीक है दो चार मिनट देख लिया कुछ पता नहीं चला खाली उसमें बहुत फूल जैसा लगा सर्वत्र फूल जैसा वो असली है नकली है वो निर्णय नहीं हुआ सोचा कि जाने दो ये अविधि तो कितना पीछे पड़ <laughs> देख लिया हो गया ठीक है चलो सोचा था कि अरे नेट में कभी जाएंगे नहीं चलो सोचा थोड़ा सा देख ले ये भी एक दोष है ठीक है ये अंतकरण का दोष है आगम इति उपदेश पारंपरियम आ अर्थात आगम कैसा है कहते हैं अन्य देव तद विदिता अविदिताद अधिक जो भी अविदित है उससे भी भिन्न है ये संस्कार जितना दृढ़ होता है धीरे धीरे और ये उत्सुकता हट जाता है इसको जानना है पहले संस्कार बना होगा तो मन में दस बार कहता रहेगा इसका थोड़ा जान ले उसको थोड़ा जान ले आप कहते रहेंगे क्या लाभ है उसे जान करके क्या लाभ है उसे जान करके ये बार बार कहते रहेंगे और कभी होगा कि विवेक थक जाएगा तो थक जाएगा जब मनोबलवान हो जाएगा करवा देगा थोड़ा तो ये सब तो विवेक थक जाने से अगला बार थोड़ा और सतर्क हो जाएगा आगे कभी थकना नहीं है ये मन को पूर्ववत वृत्ति इसमें जाना नहीं देना है अन्य देवत अथवादिता अधि इस प्रकार की ये आगमन परंपरा है ऐसे ही अर्थात कहते हैं कि बाहर में चाहे विदित अविदित किसी में और कोई रुचि कोई आग्रह नहीं रखना है यही एक ही उत्तर देना है इससे क्या लाभ है मनो जब भी कहेगा उसको यही उत्तर देना है इससे क्या लाभ है धीरे धीरे जितना कहेगा अगर इसको नहीं जानेंगे तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा आखिरी ये हो जाएगा तो ठीक है अभी हमको वाहन तो चाहिए हमारा कार्य गंतव्य तो स्थलों में पहुंच नहीं गए तो उसके लिए सर्वनिम्न जितना जानना है उतना थोड़ा बहुत जान लेंगे तो उतना जान करके आगे चल रहा है जो आवश्यक नहीं है उस विषय का बिल्कुल जानने का कोई नहीं है आगे टीका में आगम से अर्थम आह आगम कह दिया अन्य देव तद विदिताद अथवा अविदिताद अधि आगम अर्थात शास्त्र परंपरा से जैसे बताया जाता है उसका अभी कैसे उसका उत्तर देते हैं विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व विदित और अविदित ये दोनों से अन्यत्व आत्मा में रहेगा अर्थात भिन्न है वो ठीक है मैं अन्यद आत्मनो विदितम अविदितम व्याद अन्यद आत्मनो विदितम अविदितम व्याद अन्यद आत्मनो क्या विभक्ति हो जाएगी पंचमी आत्मा से अन्यत दो कोटि हो सकते हैं विदित अथवा अविदित हो सकते हैं अथो तो जो आत्मा से अन्य हो जाएगा उसको अनात्मा कहेंगे तो जो भी विदित है अथवा अविदित है वो अनात्मा होगा आत्मा होगा अनात्मा होगा इसलिए अनात्मा से चित्त हटा लेना है अतो विधितत्व अविदितत्व निषेधेन आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्व विदुषा विनिवर्त्य आत्मा ब्रह्म उपदिष्ट होती विधि विदितत्व और तो अविदितत्व तो आत्मा में ये दोनों नहीं रहेगा निषेध कर दिया इसलिए आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्व ये विद्वान का इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है विनिवर्त्य जो आत्मा है वही ब्रह्म है तो क्यों कहते हैं कि जो आत्मा है वो विदित भी नहीं है वो अविदित भी नहीं है और इसलिए ये ब्रह्म भी विदित और अविदित ये नहीं होगा जो आत्मा है वही ही वास्तव ब्रह्म है ऐसे विदुषा विनिवर्त्य आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वम नहीं होना है आत्मा ही ब्रह्म होना है विदुषा अच्छा यहा टिप्पणी देखिए छह नंबर तक तो। अज्ञानानाम आत्मनि ब्रह्मत्व अनुभवा ताह बिदुशाम। क्यों विदुषाम कहे क्यों को तो आत्मा में ब्रह्मत्व अनुभव का बात ही नहीं है पदार्थ शोधन नहीं हुआ है आगे टिप्पणी में विदितम आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वम न अनुभव गोचरम इति एवं विद्वत अनुभव न आत्मनो मिला करके करना है अलग है क्या मिला देना है इसको विद्वत अनुभवेन आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वं विनिवर्त्य अर्थात टीकाकार यह कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि विद्वान के लिए आत्मा से भिन्न में ब्रह्मत्व का निराकरण कर दिया जाता है टिपणिकार कहते हैं कि टीकाकार जो कहते हैं अपने अनुभव से कहते हैं अर्थात टीकाकार अनुभवी है विद्वत <laughs> अनुभव विद्वान का अनुभव इस प्रकार के है टीका में विद्वानों को आत्मा से अन्यत्र ब्रह्मत्व तो नहीं है आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा ब्रह्म उपदिष्ट होती है आत्मा ही ब्रह्म है विदित अन्य युक्तिमाह आत्मा विदित से भिन्न क्यों है इसके लिए तर्क देते हैं भाष्य में यो ही ज्ञाता स एव स जो जानने वाला है वही ही स एव स वो आत्मा है स अर्था स आत्मा प्रथम स अर्थात यो स तो अन्वय हो गया स एवं स सव, सर्थ आत्मा जो ज्ञाता है वही आत्मा है क्यों सर्वात्मक वही सभी के अंदर में अंतर्यामी रूपेण रह करके सभी का अंतकरण में होने वाला वृत्ति को जानता है सर्वात्म कवि है अतः सर्वात्मो ज्ञातुर ज्ञात्रांतर अभावाद विदिताद अन्यत्म अभावाद विधिताद एक ही सट है ना अलग हो गया है अच्छा यहाँ सर्वात्मनो ज्ञातु ज्ञातंतरा अभावत् सर्वात्मो ज्ञातु ष्ट है जो सर्वात्मा है ज्ञाता है उसका ज्ञातअरा अभावत् ज्ञाता नहीं होने से अन्य कोई ज्ञाता होता तो इसको जान लेता फिर आत्मा विधि बन जाता अन्य कोई ज्ञाता नहीं है तो आत्मा विधि नहीं होगा विदिता अन्यत्व दो नंबर अच्छा सर्वात्मकत्वात दो नंबर अच्छा लंबा चौड़ा है आज रेण दीजिए कल लेखेंगे इसका ओम स नो सन्न सं वरुण संगो भगत इन्द्रो बृहस्पति संगो विष्णुक्रम नमो प्रत्यक्ष ब्रह्म